जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम विश्वास और भक्ति भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं वे भाव के विषय हैं यह कहते हुए श्री कृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया भाव यह है मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है वह तो भाव का विषय है बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोधादि को अपने वश में करो उसका दर्शन न तो षड दर्शनों ने पाया न निगमागम तंत्रों ने वह भक्ति रस का रसिक है सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगान्तर से योग कर रहे हैं जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है जैसे लोहे को चुंबक प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर पूर्णा होगा मन इशारे से ही समझ लो श्री राम कृष्ण समाधि में गाते हुए श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए हाथों की अंजली बंध गई देह उन्नत और स्थिर नेत्र स्पंदन हीन हो गए पश्चिम की ओर मुख किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं श्री राम कृष्ण प्रकृतिष्ठ हुए लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं भाव भक्ति इसके माने उन्हें प्यार करना जो ब्रह्म है उन्हीं को मां कहकर पुकारते हैं प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा मन इशारे ही से समझ लो राम प्रसाद मन को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते हैं यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ जो निर्गुण हैं वे ही सगुण हैं जो ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें आद्य शक्ति काली कहता हूँ ब्रह्म और शक्ति अभेद है जैसे कि अग्नि और उसकी दाही शक्ति अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना? ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए एक गाना और सुनो भाव और विश्वास भावार्थ चिंतन करने से भाव का उदय होता है जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा मूल है प्रत्यय काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा होम याग यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं चित्त को उन पर लगाना चाहिए उन्हें प्यार करना चाहिए वे सुधा सागर हैं अमृत सिंधु हैं इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं अमर हो जाता है किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है पर बात ऐसी नहीं यह तो सुधा समुद्र है अमृत सिंधु है वेदों में इसे अमृत कहा है इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं अमर हो जाता है निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण पूजा होम याग यज्ञ ये कुछ नहीं है यदि ईश्वर पर प्रीत पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है फिर पंखे का क्या काम तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है नौ महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो हास्य तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा प्रेम हो तो ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे संसार संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की माता पिता को स्नेह दिया सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन भीतर स्वर्ण है अभी तक तुम्हें पता नहीं चला ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे गृहस्थ के बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है उसी को उठाती बैठाती है फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती सब हंसे और भी आगे बढ़ो लकड़हारा लकड़ी काटने गया था ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ उसने आगे बढ़ देखा तो चंदन के पेड़ थे फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं था आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली फिर क्रमशः हिरे की मड़ियों की वह सब लेकर वह माला माल हो गया दिस काम कर, कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं ईश्वर के दर्शन होते हैं उनसे बातचीत होती है जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ सब निष्पन्द हैं